टॉक निर्वाण उपनिषद नंबर एट अम जगदजनितन जगभ्रम गजादील्यम तथा देहादिसात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 यह देह आदि समुदाय मोह के गुणों से युक्त है यह सब रस्सी में भ्रांति से कल्पित किए गए सर्प के समान मिथ्या है विष्णु ब्रह्मा आदि सैकड़ों नाम वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है अंकुश ही मार्ग है जगत अनित्य है अनित्य का अर्थ होता है जो है भी और प्रतिक्षण नहीं भी होता रहता है अनित्य का अर्थ नहीं होता कि जो नहीं है जगत है भली है उसके होने में कोई संदेह नहीं है क्योंकि यदि वो ना हो तो उसके मोह में उसके भ्रम में भी पड़ जाने की कोई संभावना नहीं और अगर वो ना हो तो उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं जगत है उसका होना वास्तविक है लेकिन जगत नित्य नहीं है अनित्य अनित्य का अर्थ है प्रतिपल बदल जाने वाला है अभी जो था क्षण भर बाद वही नहीं होगा क्षण भर भी कुछ ठहरा हुआ नहीं है इसलिए बुद्ध ने कहा है जगत क्षण सत्य बस क्षण भर ही सत्य रह पाता है ने कहा है यूनान में यूमत स्टेपाइज इन द सेम रिवर एक ही नदी में दो बार उतरना संभव नहीं नदी वही जा रही है ठीक ऐसे ही कहा जा सकता है यू कैन नॉट लुक ट्वाइस द सेम वर्ल्ड एक ही जगत को दोबारा नहीं देखा जा सकता इधर पलक झपकी नहीं कि जगत दूसरा हुआ जा रहा है इसलिए बुद्ध ने तो बहुत अद्भुत बात कही बुद्ध ने कहा कि है शब्द गलत है है का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए सभी चीजें हो रही हैं है की अवस्था में तो कोई भी नहीं है जब हम कहते हैं ये व्यक्ति जवान है तो है का बड़ा गलत प्रयोग हो रहा है बुद्ध कहते थे ये व्यक्ति जवान हो रहा है गति है प्रोसेस है स्थिति कहीं भी नहीं है एक आदमी को हम कहते हैं यह बूढ़ा है कहने से ऐसा लगता है कि बूढ़ा होना कोई स्थिति है जो ठहर गई है स्टेगनेंट है नहीं बुद्ध कहते थे यह आदमी बूढ़ा हो रहा है है कि कोई अवस्था ही नहीं होती सब अवस्थाएं होने की है पहली बार जब बाइबल का अनुवाद बर्मी भाषा में किया जा रहा था तो बहुत कठिनाई हुई क्योंकि बर्मी भाषा बर्मा में बौद्ध धर्म के पहुंचने के बाद धीरे धीरे विकसित हुई है तो बौद्ध की बौद्ध चिंतन की जो आधारशिलाएं हैं वो बर्मी भाषा में प्रवेश कर गई तो बर्मी भाषा में है शब्द के लिए कोई ठीक ठीक शब्द नहीं है जो भी शब्द है उनका मतलब होता है हो रहा है अगर कहें नदी है तो बर्मी भाषा में उसका जो रूपांतरण होगा वो होगा कि नदी हो रही है और सब तो ठीक था लेकिन बाइबल के अनुवाद करने में ईश्वर का क्या करें गॉड ईश्वर है बर्मी भाषा में करें तो उसका हो जाता है ईश्वर हो रहा है बड़ी अर्चन थी और बुद्ध कहते थे कुछ भी नहीं है सब हो रहा है और ठीक कहते थे ये वृक्ष आप देखते हैं हम कहेंगे वृक्ष है जब तक आप कह रहे हैं तब तक वृक्ष हो गया कुछ और एक नई कॉपल निकल आई होगी एक पुरानी कॉपल और पुरानी पड़ गई होगी एक फूल थोड़ा और खिल गया होगा एक गिरता फूल गिर गया होगा जड़ों ने नए पानी की बूंदें सोख ली होंगी पत्तों ने सूरज की नई किरणें पी ली होंगी जब आप कहते हैं वृक्ष है जितनी देर आपको कहने में लगती है उतनी देर में वृक्ष कुछ और है जैसी कोई अवस्था जगत में नहीं सब हो रहा है जस्ट प्रोसेस उपनिषित यही कह रहे हैं उपनिषित कर ऋषि कह रहा है जगत अनित्य है नित्य कहते हैं उसे जो है सदा है जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं जिसमें कोई रूपांतरण नहीं होता जो वैसा ही है जैसा सदा था और वैसा ही रहेगा निश्चित ही जगत ऐसा नहीं है, जगत है अनित्य लगता है कि है और बदला जा रहा है भागा जा रहा है जगत एक दौड़ है एक गत्यात्मकता एक क्षण भंगुरता लेकिन भ्रांति बहुत पैदा होती है भ्रांति बहुत पैदा होती है सभी चीजें लगती हैं है शरीर लगता है है, वो भी एक धारा है प्रवाह अगर वैज्ञानिक से पूछे तो वो कहता सात साल में आपके शरीर में एक टुकड़ा भी नहीं बचता वही जो सात साल पहले था सात साल में सब बह जाता है शरीर नया हो जाता है जो आदमी सत्तर साल जीता है वो सात बार अपने पूरे शरीर को बदल लेता है एक एक सेल बदल जाती है आप सोचते हैं कि आप एक दफे मरते हैं आपका शरीर हजार दफे मर चुका होता है एक एक शरीर का कोष्ट मर रहा है निकल रहा है शरीर के बाहर भोजन से रोज नए कोष्ठ निर्मित हो रहे हैं पुराने कोष्ठ बाहर फेंकके जा रहे हैं मल के द्वारा और और मार्गों से शरीर अपने मरे हुए कोष्ठों को बाहर फेंक रहा है आपने ख्याल नहीं किया होगा नाखून काटते हैं दर्द नहीं होता बाल काटते हैं दर्द नहीं होता आपने ख्याल नहीं किया होगा कि डेड पार्ट्स है इसलिए दर्द नहीं होता अगर ये शरीर के हिस्से होते तो काटने से तकलीफ होती ये मरे हुए हिस्से हैं शरीर के भीतर जो कोष्ठ मर गए हैं उनको फेंका जा रहा है बाहर बालों के द्वारा नाखूनों के द्वारा मल के द्वारा पसीने के द्वारा प्रतिपल शरीर अपने मरे हुए हिस्सों को बाहर फेंक रहा है और भोजन के द्वारा नए हिस्सों को जीवन दे रहा है शरीर एक सरिता है लेकिन भ्रम तो यह पैदा होता है कि शरीर है आज से तीन साल पहले तक पता भी नहीं था कि शरीर के भीतर खून गति करता है 300 साल पहले तक ख्याल था कि शरीर के भीतर खून भरा हुआ है क्योंकि शरीर के भीतर जो खून की गति है उसका हमें पता तो चलता नहीं और शरीर में खून नदी की तेज धार की तरह चल रहा है जो आपके पैर में था वो क्षण भर बाद आपके सिर में पहुंच जाता है तीव्र परिभ्रमण चल रहा है खून का उस परिभ्रमण का भी उपाय उपयोग यही है कि वह आपके मरे हुए सेल्स को शरीर के बाहर निकालने के लिए स्रोत का काम करता है धारा का काम करता है वो मरे हुए हिस्सों को बाहर फेंकने की कोशिश में लगा रहता है इस जगत में भ्रांति भर पैदा होती है कि चीजें हैं इस जगत में कोई चीज क्षण भर भी वही नहीं है जो थी सब बदला चला इस परिवर्तन को ऋषि ने कहा है अनित्यता इस अनित्यता को कहने का कारण है क्योंकि अगर हमें यह स्मरण आ जाए कि जगत का स्वभाव ही अनित्य है तो हम जगत में कोई भी ठहरा हुआ मोह निर्मित ना करें अगर जगत का स्वभाव ही अनित्य है अगर सब चीजें बदल ही जाती हैं तो हम आग्रह छोड़ देंगे चीजों को ठहराए रखने का जवान फिर यह आग्रह न करेगा कि मैं जवान ही बना रहूं क्योंकि यह असंभव है यह हो ही नहीं सकता असल में जवानी सिर्फ बूढ़े होने की तरफ एक रास्ता है और कुछ भी नहीं जवानी सिर्फ बूढ़े होने की कोशिश है और कुछ भी नहीं जवानी बुढ़ापे के विपरीत नहीं उसी की धारा का अंग है दो कदम पहले की धारा है बुढ़ापा दो कदम बाद की उसी सरिता में जवानी का घाट भी आता है उसी सरिता में बुढ़ापे का घाट भी आ जाता है अगर हमें यह ख्याल में आ जाए कि इस जगत में सभी चीजें प्रतिपल मर रही हैं तो हम जीने का जो आग्रह है पागल वो भी छोड़ दें क्योंकि जिसे हम जन्म कहते हैं वो मृत्यु का पहला कदम असल में जिसे मरना नहीं है उसे जन्मना नहीं चाहिए उसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है जन्मे कि मरेंगे जन्मे उसी दिन मरने की यात्रा शुरू हो गई The first step has been taken. जन्म मृत्यु का पहला कदम मृत्यु जन्म का आखिरी कदम है अगर इसे प्रवाह की तरह देखेंगे तो कठिनाई ना होगी अगर स्थितियों की तरह देखेंगे तो जन्म अलग है मौत अलग है जवानी अलग है बुढ़ापा अलग है लेकिन ऋषि कहता है जगत एक अनित्य प्रवाह है यहां जन्म भी मृत्यु से जुड़ा है और जवानी भी बुढ़ापे से जुड़ी है यहां सुख दुख से जुड़ा है यहां प्रेम घृणा से जुड़ा है यहां मित्रता शत्रुता से जुड़ी है और जो भी चाहता है कि चीजों को ठहरा लू वो दुख और पीड़ा में पड़ जाता है आदमी की चिंता यही है कि जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां वो ठहराने का आग्रह करता है अगर मुझे यश है तो मैं सोचता हूँ मेरा यश ठहर जाए अगर मेरे पास धन है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास धन ठहर जाए अगर मेरे पास जो भी है मैं चाहता हूँ वो ठहर जाए अगर मुझे कोई प्रेम करता है तो मैं चाहता हूँ ये प्रेम चिर हो जाए सभी प्रेमी की यही आकांक्षा है कि प्रेम शाश्वत हो जाए इसलिए सभी प्रेमी दुख में पड़ते हैं क्योंकि इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता प्रेम भी नहीं यहां सब ही बदल जाता है जगत का स्वभाव बदलाहट है इसलिए जिसने भी चाहा कि कोई चीज ठहर जाए वो दुख में पड़ेगा क्योंकि हमारी चाह से जगत नहीं चलता जगत का अपना नियम है वो अपने नियम से चलता है अब हम बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और सोचने लगे कि हरी पत्ती सदा हरी रह जाए तो हम मुश्किल में पड़ेंगे इसमें पत्ती का कोई कसूर नहीं इसमें वृक्ष का कोई हाथ नहीं इसमें जगत की व्यवस्था ने कुछ भी नहीं किया हमारी चाह ही हमें दिक्कत में डाल देती है कि पत्ती सदा हरी रह जाए पत्ती तो हरी है ही इसीलिए कि कल वो सूखेगी उसका हरा होना सूखने की तरफ यात्रा है सूखने की तैयारी अगर हम हरी पत्ती में सूखी पत्ती को भी देख लें तब हमें पता चलेगा कि जगत अनित्य अगर हम पैदा होते बच्चे में भी मरते हुए बूढ़े को देख लें तब हमें पता चलेगा कि जगत अनित्य अगर हम जगते हुए प्रेम में उतरता हुआ प्रेम भी देख लें तब हमें समझ में आएगा कि जगत अनित्य। सब चीजें ऐसी ही है लेकिन हम क्षण में जी क्षण को देख लेते हैं और उसको थिर मान लेते हैं आगे पीछे को भूल जाते हैं वो आगे पीछे को भूल जाने से बड़ा कष्ट बड़ी चिंता पैदा होती हमारी चिंता मनुष्य की चिंता का मूल आधार यही है कि जो रुक नहीं सकता उसे हम रोकना चाहते हैं जो बंध नहीं सकता उसे हम बांधना चाहते हैं जो बच नहीं सकता उसे हम बचाना चाहते मृत्यु जिसका स्वभाव है उसे हम अमृत देना चाहते हैं बस फिर हम चिंता में पढ़ते हैं एन्जाइटी चिंता यही है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं वो प्रेम कल भी ठहरेगा या नहीं कल जिसे मैंने प्रेम किया था वो आज बचा है कि नहीं बचा कल जिसने मुझे आदर दिया था वो आज भी मुझे आदर देगा कि नहीं देगा कल जिन्होंने मुझे भला माना था वो आज भी मुझे भला मानेंगे नहीं मानेंगे बस चिंता यही है इसलिए जब जब दुनिया में पदार्थवाद का आग्रह बढ़ जाता है तो चिंता बढ़ जाती है पश्चिम अगर आज ज्यादा चिंतित है पूरब की बजाय तो उसका और कोई कारण नहीं पूरब में परेशानी ज्यादा है भूख है गरीबी है अकाल है बाढ़ है सब है पश्चिम में अकाल भी खो गया बीमारी भी कम हो गई उम्र भी लंबी मालूम बढ़ती है धन भी ज्यादा है सुविधा भी है स्वास्थ्य भी है लेकिन चिंता ज्यादा है होना तो यही चाहिए था कि पश्चिम में चिंता कम हो जाती पूर्व में चिंता ज्यादा होती गणित से तो यही लगता है कि ऐसा होना चाहिए था भुखमरी नहीं रही बीमारी नहीं रही सुविधा हो गई कोई आदमी काम ना करे तो भी जी सकता है बीस पच्चीस साल बाद पश्चिम में कोई काम नहीं करेगा क्योंकि सारे यंत्र ऑटोमेटिक हुए चले जाते हैं और प्रत्येक मुल्क जहां ऑटोमेटिक यंत्र काम करने लगेंगे अपने विधान में ये नियम बना लेगा जैसा हम कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है ठीक 20 साल के भीतर पश्चिम के विधानों में कॉन्स्टिट्यूशंस में ये सूत्र आ जाएगा कि धन प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है बिना श्रम के तो जन्म सिद्ध अधिकार होना भी चाहिए जब धन बहुत होगा तो उसका क्या मतलब है और जब धन मशीने पैदा कर देंगी तो आदमी बिना श्रम के धन पा सके ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाने वाला है लेकिन चिंता बढ़ती चली जाती है और मैं मानता हूं जिस दिन मसीने सारा काम ले लेंगी उस दिन आदमी इस मुश्किल में पड़ जाएगा कम से कम पश्चिम में उस आदमी को बचाना मुश्किल हो जाएगा कारण क्या है कारण एक है कि पश्चिम की दृष्टि पदार्थ पर है और वो सोचता है कि पदार्थ के जगत में स्थिरता मिल जाए वो स्थिरता मिल नहीं सकती वो मिल नहीं सकती वो असंभव है ऋषि कहते हैं जगत अनित्य है इसलिए जगत में नित्य को बनाने की चेष्टा पागलपन है अनित्यता की स्वीकृति समझ है प्रज्ञा है और जो व्यक्ति ये जान ले की जगत अनित है जान ले सुनकर नहीं पढ़कर नहीं अनुभव की पाठशाला से सीख ले की जगत अनित है। और चारों तरफ पाठशाला खुली है सब तरफ अनित्यता है और आदमी अद्भुत है कि वो नित्य मानकर जी रहा है कुछ भी नहीं बचता सब बदल जाता है फिर भी अंधपन अद्भुत है आंखें हम बंद किए बैठे हैं जहां चारों तरफ प्रवाह चल रहा है वहां हम सपने संजोए बैठे हैं बीच में कि सब बच रहेगा सब बच रहेगा ऋषि कहता है आंख खोलो और तथ्य को देखो जगत अनित्य है उसमें जिसने जन्म लिया वो स्वप्न के संसार जैसा है स्वप्न और जगत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 इसके लिए कोई बहुत तर्क देने की जरूरत नहीं एक पत्थर उठा के खोपड़ी को मार देना जरूरी है कि जो आदमी कह रहा था जगत स्वप्नबद्ध है वो लट्ठ लेके आ जाएगा कि आप ये खून बहने लगेगा खोपड़ी में दर्द शुरू हो अगर जगत स्वप्नबद्ध है तो क्यों परेशान हो बड़े हिम्मतवर लोग थे जिन्होंने कहा जगत स्वप्नबद्ध थी और कहा तो कुछ जानकर कहा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 एक तुलना यह नहीं है इसका मतलब कि सिर में लठ मार देंगे तो नहीं फूटेगा खून नहीं बहेगा सपने में भी सिर में लठ मारने से सिर टूट जाता है और खून बहता है सपने में भी सपने में भी कोई छाती पर चढ़ जाता है छुरा भौंकने लगता है तो छाती कपने लगती है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 तो उसका अर्थ है तुलना सीधा कोई बात नहीं कही जा सकती आप कहते हैं फला आदमी लंबा है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते किससे लंबा ये बिल्कुल बेमानी है इस वक्तव्य में कोई अर्थ नहीं है आप कहते हैं फला आदमी गोरा है ये वक्तव्य बिल्कुल बेकार है जब तक आप ये नहीं बताते किससे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 कि तुम जिस बस्ती में रहते थे वो मर गई तो वो कहेंगे क्या कह रहे बढ़ गई मर नहीं गई संख्या बढ़ रही है जीवन की उन कोष्ठों को जो आपके भीतर उनको आपका तो उनको पता ही नहीं गुरजीफ एक बहुत अद्भुत बात कहा करता था वो कहता था ये हो सकता है कि जैसे हमारे शरीर में सात करोड़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 ऋषि कहते हैं जगत अनित है उसमें जिसने जन्म लिया वो स्वप्न में जन्म लिया स्वप्न के संसार जैसा आकाश के हाथी जैसा जैसे कभी आकाश में बादल गिर जाते हैं आप जो चाहें बादल में बना लें चाहे हाथी देख लें छोटे बच्चे चांद में देखते रहते हैं बुढ़िया चरखा कात रही आपकी मर्जी आप जो प्रोजेक्ट कर लें, चाहे तो आकाश में रथ चलते देखें हाथी देखें सुंदरियां देखें अप्सराएं देखें, जो आपको देखना हो बादलों में कुछ भी नहीं है आपकी आंखों में सब कुछ बादल तो सिर्फ निपट बादल आप उनमें जो भी बना लें पश्चिम में मनोविज्ञान ने इस प्रोजेक्शन इस प्रक्षेपण के बाबत बहुत सी नई खोजें की हैं। मनोविज्ञान को जो थोड़ा भी समझते हैं उन्होंने अगर मनोविज्ञान की किताबें देखी हो तो वहां स्ही के कई धब्बे भी चित्रों में देखे होंगे मनोवैज्ञानिक उन धब्बों का उपयोग करते हैं उन लोगों को सिर्फ स्ही के धब्बे जिनमें कुछ नहीं है कुछ बनाए सिर्फ सही के धब्बे हैं जैसे कि आ, ब्लाटिंग पेपर पे बन जाते हैं वो दे देते हैं मरीज को उससे कहते हैं देखो इसमें किसका चित्र है मरीज उसमें कोई चित्र खोज लेता तो वो उसकी खोज मरीज के बाबत खबर देती है वो चित्र कुछ नहीं कहते मुल्ला नसरुद्दीन भी एक मनोवैज्ञानिक के पास गया था मन बेचैन था आसान था सलाह लेने गया था तो मनोवैज्ञानिक ने जानना चाहा कि उसकी बेचैनी अशांति जिस मन से पैदा हो रही उसके बीच क्या है तो उसने उसे कई धब्बों के चित्र दिए एक धब्बे का चित्र दिया कहा कि जरा गौर से देखो क्या दिखाई पड़ता है उसने कहा एक स्त्री मालूम पड़ती रखो मनोवैज्ञानिक उत्सुक हो गया क्योंकि रास्ते पर बात पकड़ गई क्योंकि आदमी की अधिक बीमारी स्त्री स्त्री की अधिक बीमारी पुरुष तो कुछ ज़्यादा बीमारियाँ नहीं पकड़ गया रास्ते पे है आदमी ठीक जवाब दिया है दूसरा ब्लाटिंग पेपर दिया वाला पूछा क्या है उसने कहा कि अरे ये स्त्री तो बिल्कुल नग्न मालूम पड़ती मनोवैज्ञानिक बिल्कुल ट्रैक पर है आदमी जल्दी रास्ता निकल आएगा तीसरा दिया कहा क्या मालूम पड़ता है नसरुद्दीन ने कहा कहना क्या? पड़ेगा यह स्त्री कुछ ना कुछ गड़बड़ काम कर रही समथिंग नेस्टी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि तुम्हारी बीमारी पकड़ में आ गई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता चल गया नसरुद्दीन ने कहा मेरे दिमाग में ये चित्र तुम्हारे हैं कि मेरे ये तुमने बनाया कि मैंने तुम्हारा दिमाग खराब मालूम पड़ता है नसुद्दीन ने कहा कि आज तुम्हें तो जल्दी में हूँ कल फिर आऊंगा लेकिन कैन यू लैंड मी दीज पिक्चर्स फॉर अ डे क्या एक दिन के लिए दे सकते हो उधार जरा रात को देखेंगे और मजा लेंगे आकाश में देखे गए हाथियों जैसा है ये संसार खाली बादल हैं, स्याही के डबे उनमें जो हम देखना चाहें वो देख लेते जो हमें दिखाई पड़ता है वो है नहीं वो हम देखते हैं वो हम अपने ही भीतर से फैलाते हैं वो हमारे ही मन का फैलाव है और हम पर ही निर्भर है सब जिस जगत में हम रहते हैं वो हमारी सृष्टि है हमारा सृजन और हमें उस जगत का तो कोई पता ही नहीं जो हमारे मन के पार हमसे भिन्न हमारे सृजन के बाहर वो तो केवल उसे ही पता चलता है जिसका मन मिट जाता है क्योंकि जब तक मन है तब तक प्रोजेक्टर है वो भीतर से काम करता रहता है एक व्यक्ति के चेहरे में आप सौंदर्य देख लेते हैं आपको पता है उसी के चेहरे में कुरूपता देखने वाले लोग मौजूद हैं एक व्यक्ति में आप सब गुण देख लेते हैं और आपको पता है कि उसके भी दुश्मन है और सब दुर्गुण देखने वाले मौजूद है जो आप देख रहे हैं वो व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त है आकाश के बादलों जैसा जो आप देख रहे हैं वो आपका फैलाव फिर रोज दुख होता है क्योंकि वो व्यक्ति जैसा है वैसा ही है आपके फैलाव के अनुसार जी नहीं सकता अब आपने कुछ मान रखा वो आज नहीं कल टूटेगा फिर झंझट शुरू होगा आप एक्सपेक्टेशंस बना लेते एक आदमी मुस्कुरा के मेरे पास आता है प्रशंसा की बातें करता है मैं सोचता हूँ बहुत भला आदमी फिर रात को वो मेरे पैसे लेकर नोचता तो हूं कि एक भला आदमी और ऐसा काम क्यों किया अब उसकी मुस्कुराहट उसकी प्रशंसा पर मैंने कुछ आरोपित कर लिया वो आरोपित की अपेक्षा शुरू हो गई उस आदमी से मैं अपेक्षा नहीं करता कि वो चोरी करेगा चोरी वो आदमी करेगा वो उस आदमी के भीतर की बात है कि वो क्या करेगा बादल में आपने हाथी देखा कितनी देर तक वो हाथी रहेगा कहना मुश्किल है थोड़ी देर में बादल बिखरेगा कुछ और बन जाएगा तब आप रोते नहीं चिल्लाते रहेंगे कि मैंने तो हाथी देखा था ये बहुत धोखा हो गया सब हमारी अपेक्षाएं हमें धोखे में डाल देती हैं क्योंकि वो आदमी तो वही है जो है हम कुछ सोच लेते हैं और फिर हम परेशानी में पड़ते हैं क्योंकि वैसा वो सिद्ध नहीं होता इसलिए जब तक मन है तब तक हमें गलत आदमी ही मिलते रहेंगे क्योंकि हम गलत देखते ही रहेंगे हम वो देखते रहेंगे जो वहां है ही नहीं ये जो हम जाल फैला लेते हैं चित्त का यही हमारा स्वप्नबद्ध संसार है मन संसार है मन के पार उठ जाना संसार के पार उठ जाना मन स्वप्न है मन के पार उठ जाना स्वप्न के पार उठ जाना वैसे ही यह देह आदि समुदाय मोह के गुणों से युक्त है यह सब रस्सी में भ्रांति से कल्पित किए गए सर्प के समान मिथ्या मिथ्या है तद् रज्जु स्वप्नवत् कल्पितम् जिस राह पर पड़ी हो रस्सी और कोई सांप देख ले कठिन नहीं है सांप देखना रस्सी में भयभीत आदमी तत्काल देख लेता है भयभीत आदमी सांप के लिए तैयार रहता है कि कहीं दिख जाए रस्सी दिखी कि वो भागा लेकिन रस्सी में भी सांप दिखे तो दौड़ तो लगवा ही देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पसीना तो छूट ही जाता है छाती तो धड़क नहीं लगती घबराहट तो फैली जाती है हाथ पर तो कप ही लगते रस्सी में देखा गया सांप भी काम तो वही कर देता है जो असली सांप करता क्या फर्क है कोई फर्क नहीं जहां तक आपका संबंध है रस्सी का जहां तक संबंध है वहां तक रस्सी बेचे हो सकती कि आदमी कैसा है देख के भाग रहा हम सिर्फ रस्सी मुल्ला नसरुद्दीन गांव के बाहर जा रहा था मित्रों ने कहा उस रास्ते से ना गुजरो वहां डांके जनी चलती रास्ता निर्जन हो गया कोई जाता नहीं लेकिन जाना जरूरी था काम कुछ ऐसा था कि मुला ने कहा जाना तो पड़ेगा ही लेकिन ज्यादा मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं मैं और मेरा गधा हम दोनों जा रहे हैं पर उन लोगों ने कहा कि गधा भी छीना जा सकता है तो मित्र ने एक तलवार दे दी कि तुम तलवार ले जाओ कोई मौका आ जाए काम पड़ जाए नसुद्दीन तलवार लेके चले डरे हुए तो थे कि कोई गधा ना छीन ले इसका आदमी को डर कम होता है कि खुद न मर जाए इसका ज़्यादा डर होता है उसका गधा न छिन जाए मकान न छिन जाए धन न छिन जाए ये न हो जाए वो न हो जाए खुद के खोने का इतना डर नहीं होता क्योंकि खुद की कीमत का कोई पता नहीं होता मकान की कीमत का पक्का पता है गधे की कीमत का पक्का पता है नसुद्दीन अपनी नंगी तलवार लिए हुए बिल्कुल तैयार कि जैसे कोई हमला करे देखा कि दूर से एक आदमी चला आ रहा है समझ गए क्या भाई मुसीबत रास्ता निर्जन है कोई राहगीर निकलता नहीं तो राहगीर तो हो नहीं सकता डांकू हो सकता है नसरुद्दीन के हाथ में नंगी तलवार देख के वो आदमी ने भी अपनी तलवार खींच के निकाली क्योंकि वो भी डरा हुआ था गांव वालों ने उससे भी कहा था कि तलवार ले जा रास्ता खतरनाक है निर्जन है। जब उसने तलवार निकाली नसरुद्दीन ने कहा भाई ठहर मुझ पर दो चीजें है ये गदाया और तलवार क्या तू चाहता है लूट ले हम खुद ही तुझे दिए देते। उस ने सोचा सोचा सोचा उसने कि मुफ्त कुछ तो तलवार महंगी चीज है कहा गधा रखो, मुझे दे। तुम ही रखो नसुद्दीन ने तलवार दे दी काम करके जब घर वापस लौटे मित्र ने कहा ठीक रहा कोई दिक्कत तो नहीं आई नसुद्दीन ने कहा कि तलवार बड़ी काम आई पूछा तलवार कहा वो तो काम आ गई वो आदमी गधा छीनने के लिए बिल्कुल तैयार था तो मैंने तलवार उसको दे के अपना गधा बचा प्रोजेक्शन से 24 घंटे हम वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं रस्सियों में सांप देख रहे हैं और प्रोजेक्शन उल्टे भी होते हैं सांपों में भी रस्सी देखी जा सकती है तुलसीदास की कहानी तो हम सबको पता है ऐसा नहीं कि हम रस्सी में ही सांप देखते हैं हम सांप में भी रस्सी देख लेते वक्त वक्त की बात है मन के प्रक्षेपण का सवाल है अतुलसीदास भागे हुए चले जा रहे हैं पत्नी से मिलने तीन दिन हो गए हैं तीन दिन से नहीं मिले बड़े बेचैन तो कथा कहती है कि नदी में उतर गए बाढ़ की आई हुई नदी वर्षा के दिन एक लाश का सहारा लेके जो नदी में बह रही थी पार हुए ये सोचकर कि कोई लकड़ी का टुकड़ा बाहर जा रहा है इसके सहारे पार हो गए लाश दिखाई ना पड़ी होगी पानी में सड़ गई लाश से दुर्गंध ना आई होगी पत्नी की सुगंध इतनी भरी होगी नाक में कि लाश की दुर्गंध बाहर रह गई होगी पत्नी से मिलने की आतुरता इतनी तीव्र रही होगी कि क्या है हाथ में इसे देखने की फुर्सत न मिली होगी सामने के दरवाजे से तुझ जा सकते थे क्योंकि अभी तीन ही दिन तो पत्नी को अपने माया के गए हुए थे लोग क्या कहते पीछे के रास्ते से मकान में घुसे देखा रस्सी लटकी पकड़ा और चढ़ गए वो रस्सी नहीं थी सिर्फ सांप लटकता था लेकिन मन कल्पना करता ही है कल्पना ही मन की क्षमता है इसलिए मन से कभी सत्य नहीं जाना सकता केवल कल्पनाएं ही की जा सकती इस मन के द्वारा जो भी हम जानते हैं वो रस्सी में देखे गए सर्प की भांति है इसलिए जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है जो नहीं है वो सुनाई पड़ता है जो नहीं है उसका स्पर्श होता है और हम जिए चले जाते हैं अपने ही भ्रमों को पाल पोसकर अपने चारों तरफ अपना ही भ्रम खड़ा करके हम जिए चले जाते हैं सत्य से हमारा कोई संबंध नहीं हो पाता ऋषि कहते हैं सन्यासी तो उसकी खोज पर निकला है जो है वो नहीं जो उसका मन कहता है, है। दो में से एक ही चुनना पड़े अगर जो है दैट विच इज उसे जानना है तो मन को छोड़ना पड़े और अगर मन को पकड़ना है तो कल्पनाओं के जाल के अतिरिक्त कुछ भी कभी नहीं जाना चाहता विष्णु ब्रह्मा आदि सैकड़ों नाम वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है लक्ष्य है सत्य उसे ही पाना है जो है क्योंकि जो है उसे पाकर ही दुख का विसर्जन है चिंता का अंत है पीड़ा की समाप्ति है दुख का निरोध है जो है उसे जानकर ही मुक्ति है स्वतंत्रता है जो है उसे जानकर ही सत्य के साथ ही अमृत का अनुभव है मृत्यु की समाप्ति है लेकिन उस जो है उसके अनेक नाम हो सकते है होंगे ही बिना नाम दिए हमारी बात चलनी मुश्किल हो जाती इसलिए ऋषि कहता है कि सताभिधान लक्ष्यम वो जो अनंत अनंत नाम वाला है सैकड़ों नाम वाला है कोई उसे ब्रह्म कहता कोई उसे ब्रह्मा कहता कोई उसे विष्णु कहता कोई राम कहता कोई रहीम कहता कोई कुछ और कहता कोई कुछ और कहता वो जो सैकड़ों नाम वाला सत्य है नाम तो उसका कोई भी नहीं इसीलिए तो सैकड़ों नाम हो सकते हैं ध्यान रखें अगर उसका कोई एक नाम हो तो फिर सैकड़ों नाम नहीं हो सकते नाम उसका कोई भी नहीं है इसलिए कोई भी नाम से काम चल जाता है वो तो अनाम है लेकिन मनुष्यों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग युगों में अलग अलग अनुभवों में बहुत बहुत नाम उसे दिए इंगित उनका एक है इशारा एक है शब्द ही अलग अलग है लेकिन बड़ा उपद्रव पैदा हुआ बड़ा उपद्रव पैदा हुआ क्योंकि नाम के आग्रह इतने गहन हो गए कि जिसका नाम था उसकी हमें चिंता ही न रही रामवाला उससे लड़ रहा है जो कहता है उसका नाम रहमान है तलवारें चल जाती अल्लाह वाला उसकी हत्या कर रहा है जो कहता है उसका नाम भगवान है असल में मन वाले लोग झूठे परमात्मा भी खड़े कर लेते हैं रस्सी में सांप देखने लगते हैं, नाम में ही सत्य देखने लगते हैं, नाम सिर्फ नाम है इशारा है और सब इशारे बेकार हो जाते हैं जब वो दिख जाए जिसकी तरफ इशारा है अगर मैं उंगली उठाऊं और कहूं कि वो रहा चांद और आप मेरी उंगली पकड़ लें हो कहा मिल गया चांद तो वैसी झंझट हो जाएगी उंगली बेकार है इशारा है पर्याप्त है उंगली छोड़ दें चांद को देखें पर चांद को कोई देखता नहीं उंगली पहले दिखाई पड़ती है। नाम पकड़ में आ जाते लेकिन इस भूमि पर जिन्होंने जाना उन्होंने बहुत पहले ही नामों के खतरे की घोषणा की वो खतरा अभी भी दूसरे लोग नहीं समझ पाए उन्होंने निरंतर यह कहा कि उसके सैकड़ों नाम है सब नाम उसके सभी नाम उसके कोई भी नाम दे दो चलेगा कोई भी नाम पर्याप्त नहीं है और कोई भी नाम काम चलाऊ सहयोग दे सकता है यही वजह हुई कि हिंदू धर्म कन्वर्टिंग रिलीजन नहीं हो सका यही वजह बनी कि हिंदू धर्म दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में बदलने की चेष्ट से नहीं भर सका कोई कारण नहीं था क्योंकि जब सभी नाम उसके हैं तो जो अल्लाह कहता है वो भी वही कहता है जो राम कहने वाला कहता है जो कुरान से उसकी तरफ इशारा लेता है वो भी वही इशारा लेता है जो वेद से उसकी तरफ इशारा लेता है इसलिए कुरान को प्रेम करने वाले को वेद के प्रेम की तरफ लाने की नाहक चेष्टा व्यर्थ अगर कुरान काम कर रहा है तो पर्याप्त है काम उसी का हो रहा है अगर बाइबिल काम करती है तो काम पर्याप्त है हिंदू दृष्टि से ज्यादा उदार दृष्टि पृथ्वी पर पैदा नहीं हो सकी लेकिन वही हिंदुओं के लिए मुसीबत बन गई बन ही जाने वाली थी इस सोए हुए जगत में जागे हुए लोगों की बात अगर सोए हुए लोग उपयोग में लाएं तो बहुत मुसीबत बन सकती है सभी नाम उसके हैं कोई संघर्ष नहीं कोई विरोध नहीं सभी इशारों से काम चल जाएगा ऋषि कहता है ब्रह्म कहो विष्णु कहो शिव कहो जो भी कहो लक्ष्य वो एक है जो है उसे जानना है जो परिवर्तित नहीं होता जो शाश्वत है नित्य जो कल भी वही था आज भी वही है कल भी वही होगा जो ना नया है ना पुराना है क्योंकि जो नया है वो कल पुराना पड़ जाएगा जो पुराना है वो कल नया था जो परिवर्तित होता है उसे हम कह सकते हैं नया पुराना लेकिन जो नित्य है वो ना नया है ना पुराना वो पुराना नहीं पढ़ सकता इसलिए उसे नया कहने का कोई अर्थ नहीं है वो सिर्फ है वो जो है मात्र उसे जानना ही लक्ष्य है लेकिन उसे जानने के लिए वो जो हम कल्पनाएं फैलाते हैं उन्हें तोड़ देना पड़े गिरा देना पड़े हम सब भरी हुई आंखों से देखते हैं जगत को खाली आंखों से देखना पड़े हम सब भरे हुए मन से देखते हैं जगत को खाली मन से देखना पड़े हम धारणाएं लेकर पहुंचते हैं जगत के पास विथ कंसेप्शन और उन धारणाओं के पर्दे में से देखते हैं फिर जगत वैसे ही दिखाई पड़ने लगता है जैसा धारणाएं उसे बताती है कि वो है अगर उसे देखना है अस्तित्व को सत्य को जैसा है तो शून्य होकर जाना पड़े मौन होकर जाना पड़े खाली होकर जाना पड़े नग्न होकर जाना पड़े सारे वस्त्र धारणाओं के त्याग कर देने पड़े सारे वस्त्र विचारों के अलग कर देने पड़े निर्विचार और मौन और शून्य जो खड़ा हो जाता है वो सत्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है उस सत्य के जो नित्य है जो शाश्वत है सनातन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 इस मन को गतिमान न होने देना इस मन को सक्रिय न होने देना ही मार्ग है बड़े छोटे सूत्रों में बड़ी अमृत सूचनाएं, अंकुश मार्ग इतने छोटा सा दो शब्दों का सूत्र इस मन पर ये जो सपनों को जन्माने वाला हमारे भीतर छिपा हुआ मन है इस पर अंकुश ही मार्ग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 असली सौंदर्य तो तभी पता चलता है जब सिर घुटा हुआ साफ सुथरा स्वच्छ बाल भी कहां की गंदगी तो स्त्रियां सिर घुटाती ऐसी कौमे हैं जो मानती है बिना बाल के सौंदर्य नहीं हो सकता तो स्त्रियां विग लगाती झूठे बाल ऊपर से लगा लेती इस वक्त विग का बड़ा धंधा है पश्चिम में क्योंकि बाल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 वही आनंद है और वही नित्य की प्रतीति और अनुभूति है आज इतना ही अब हम ध्यान की तैयारी में जाएंगे दो तीन बातें ख्याल में ले लें मन को फेंक डालना है पूरा अंकुश मार्ग लेकिन मन तभी फेंका जा सकता है जब आप पूरी त्वरा और पूरी शक्ति से उसको फेंकने में लगे दस मिनट श्वास ऐसी लेनी है कि सारे शरीर का रोआ रोआ शक्ति से भर जाए और नाचने लगे फिर दस मिनट नृत्य नाचना कूदना आनंदित होना वो भी ऐसा करना है कि बिल्कुल पागल पागल से कम में नहीं चलेगा फिर दस मिनट हुकी हुंकार वो भी ऐसी करनी है कि पूरी घाटी भर जाए से और दूर दूर फैल जाए जितने दूर फैल जाएंगे उतना सुखद है और जिन लोगों को पता है कि वो तेजी से दौड़ते हैं वो बिल्कुल पीछे चले जाएं दूसरों को धक्का देना उचित नहीं फिर पीछे लगे तो बात अलग लेकिन पहले से तो इंज़ाम ऐसा करें कि दूसरे को कोई बाधा ना पहुंचे शक्ति पूरी लगानी है आंख बंद कर ले कपड़े जिन्हें अलग करना हो अलग कर दे बीच में भी ख्याल आ जाए तो तत्काल अलग कर दे सब संकोच सब मन के आवरण छोड़ के हृदय पूर्वक पूरी शक्ति लगा देंगे आंख बंद कर लें पट्टियां बांध लें जो पट्टियां जिनके पास नहीं है वो भी पट्टिया शीघ्र प्राप्त कर लें क्योंकि वो अपना समय खराब कर रहे हैं पूरा फायदा उन्हें नहीं होगा आंख खुली नहीं रखनी है और अगर आंख पट्टी नहीं है तो आंख बंद कर लें चालीस मिनट फिर खोली नहीं है चाहे कुछ भी हो शुरू करें दस मिनट श्वास का तूफान उठा देना है चोट करें श्वास श्वास श्वास जोर से जोर से शक्ति को चोट करके जगाना है कुंडलनी पर चोट करनी है जगानी है जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से श्वास ही श्वास रह जाए सब भूलें सारा जगत भूल जाए बस श्वास ही रह जाए श्वास ही श्वास जोर से जोर से जोर श्वास ही स्वास पूरी शक्ति आनंद से लगाएं आनंद मग्न होके आनंद मग्न होके स्वास लें खेल समझें काम न समझें आनंदित हों जोर से श्वास लें नाचें जोर से स्वांस लें लेवास सब भूल जाए कपड़े लत्तों की फिक्र छोड़ें शरीर की भी फिक्र छोड़ें, से ही सु जाए बहुत ठीक बहुत ठीक जोर से जोर से आनंद से जोर से आनंद से आनंद से जोर से जोर से जोर से शक्ति को पूरा जगा लेना है उसी का उपयोग होगा दूसरे तीसरे चौथे चरण में जग जाएगी तो आनंद में ले जाएगी जोर से जोर से जोर से से खेल समझें आनंद से जोर से जोर से काम नहीं खेल आनंद से से जोर समझेंस पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं जगाएं जगाएं चोट करें कुंडलनी को जगाएं जोर से जोर से जोर से मगन जोर से स्वास स्वांस, स्वांस, स्वांस। तीन मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे जगाले, जगाले, जोर से स्वासी श्वास बहुत ठीक बहुत ठीक थोड़ी ताकत और जोर से जोर से बहुत ठीक पूरी घाटी स्वासी ही स्वांस लेने लगे जोर से जोर से, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से पूरी ताकत लगाएं दो मिनट दो मिनट बचे हैं जोर से आनंद से पूरी घाटी को भर दें श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास जगाएं जगाए सोई शक्ति पर चोट करें जगाएं उसे पूरे शरीर में दौड़ने दें जगाएं जगाएं तेजी से और बच्चा है जब मैं कहूं एक दो तीन तो बिल्कुल पागल होकर सांस ले एक दो तीन पूरी शक्ति लगा दें आनंद से आनंद से जोर से लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें पूरी शक्ति लगा दें अब दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएं शक्ति जाग गई नाचें आनंदित हों चिल्लाएं कूदे पूरी घाटी को भर दें दो मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगा के नाचें आनंदित हों पूरी घाटी को नृत्य और आनंद से भर दें नाचें आनंदित हों पूरी शक्ति लगा दें फिर हम तीसरे चरण में चलेंगे नाचें चिल्लाएं, आनंदित हों। एक मिनट आखिरी मिनट चरण में प्रवेश करें नाचना जारी रखें हु की आवाज करें हु, हु. तीसरे चरण में प्रवेश करें दस मिनट के लिए नाचें आनंदित हु, हु जोर से आवाज करें चोट करें हु हु, नाचें हंकार करें हु, हु लगाए हुक नाचें आनंदित हो बिल्कुल पागल हो जाए तीन मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाए हुक लगा दें फिर हम विश्राम में जाएंगे। पूरी ताकत फिर तीसरे चौथे चरण में प्रवेश करें जोर से हु हु पूरी घाटी हु से भर जाए हु हुकार हु, हु, उठाए जोर, जोर, जोर से जोर से जोर से जोर से पागल हो जाएं हु हु चिल्लाए हु ठहर जाएं जाएं रुक चौथे चरण में प्रवेश करें मुर्दे की भांति हो जाएं छोड़ दें, सब छोड़ दें दें सब एकदम से शांत हो हो जाएं हो जाएं जाएं एकदम शांत मर मुर्दे की भांति पड़ जाएं जैसे बच्चे ही नहीं अब कोई आवाज नहीं सब आवाज छोड़ दे नाचना छोड़ दे गिर जाएं मुर्दे की तरह आवाज नहीं ख्याल रखें अब बिल्कुल आवाज नहीं जरा भी पता ना चले कि एक भी व्यक्ति यहाँ है ना नाचें ना डोले न आवाज करें शांत बिल्कुल शांत एक भी व्यक्ति आवाज ना करे बिल्कुल छोड़ दें, आवाज से खराब होगा शक्ति जग गई है अब उसे भीतर गहरे में प्रवेश करने का मौका दे बिल्कुल शांत हो जाए मौन मुर्दे की भांति पड़ जाए शांत बिल्कुल शांत हो गए हैं शांत हो गए हैं सब शांत मौन हो गया बिल्कुल शांत हो गए, शांत शांत हो गए सन्नाटा छा गया शांत हो गए मौन हो गए, बूंद जैसे सागर में खो गई ऐसे खो गए। शरीर तो मुर्दे की तरह पड़ा है अलग भिन्न होकर पड़ा है दूर होकर पड़ा है शरीर बिल्कुल दूर होकर पड़ा है चेतना परमात्मा की तरफ दौड़ रही है शरीर मुर्दे की तरह मिट्टी के साथ एक हो गया चेतना ज्योति की तरह परमात्मा की तरफ दौड़ रही है